रंगीन खिलौन का चहार हसी की फुहार खुशी का गान पेड़ों पर झूले पतंगों की ढोर कच्ची कल पंगा का अंगोल बनना कभी राजा कभी रानी का खेर कभी का घर कभी कोने में सीखने की लालत सवालों की छड़ी बाल संसार सदा खिलता खरी बाल संसार प्रिय श्रोताओं, नमस्कार श्रोताओं आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रेडियो कार्यक्रम बाल संसार में इस बार हमारे साथ होंगे विशेष अतिथि डॉक्टर अजय शुक्ला जो हमें आत्मिक बोध और शुभ कर्मों के महत्व पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कार्यक्रम के मुख्य बिंदु होंगे कर्म फल का सिद्धांत और इसके लाभ निस्वार्थता और त्याग का आत्मिक बोध में महत्व करुणा और प्रेम की भावना को विकसित करने के तरीके आत्म शुद्धि और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया इस कार्यक्रम को सुनना न भूले जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए कैसे आप अपने जीवन को और भी अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं धन्यवाद बाले संसार, बाले संसार। आओ ले चलूं मैं, तुम्हें उस युग में जहाँ मेरा बचपन भी था जन्म से मैं राजकुमार दास दासी मेरी सेवा में हर पल रहते माँ बाप का मैं लाडला रोज देखने आते कई रिश्तेदार आओ ले चलो मैं तुम्हें उस युग में जहाँ मेरा बचपन भी था भोर पंचों की मधुर आवाज के साथ मैं जगू और सबको जगा दूँ सुंदर पालना में जुलाए मुझे हर कोई लगता जैसे अपना भाग्य बनाए मेरी हर हलचल पर नज़र सब की कोई नाचे कोई गाए कोई बजाए डोल सुहाने आओ ले चलू मैं तुम्हें उस युग में जहां मेरा बचपन बीता मेरी मुस्कान के सभी दीवाने मुझे नहलाए मुझे पहनाए करे मेरा सुंदर श्रंगार खिलाए कोई घुमाए खोई उड़ू लेकर मैं पुष्पक विमान उत्सव मनाए आए दिन आनंद के झूले में झूलता रहू हर पल आओ ले चलो मैं तुम्हें उस युग में जहाँ मेरा बचपन बीता बड़ा हुआ मैं जैसे जैसे आए गुरु महल में ऐसे पढ़ाएँ मुझे वो राज की बात गीत संगीत और चित्रकला मुख्य विषय ना दीक्षा ना परीक्षा ऐसी हुई पूरी मेरी शिक्षा आओ ले चलो मैं तुम्हें उस युग में जहाँ मेरा बचपन बीता, था जहाँ मेरा बचपन बीता। बहुत शानदार बहुत आनंददेही बहुत मन को प्रफुल्लित करने वाला और मैं तो बिल्कुल बचपन की उस दुनिया में खो गया था जहाँ से जन्म हुआ और जन्म के बाद ऐसा लग रहा था कि उस युग में ही रहना है और कहीं वापस नहीं आना है इस आनंद और इस भाव और इस मार्मिक भाव जगत को सुनते हुए पूरा बचपन आंखों के सामने जैसे गतिशील हो उठा और मन बिल्कुल प्रफुल्लित है आत्मा बिल्कुल हर्षित है और निश्चित तौर से ऐसा ही होता है बाल संसार और ऐसा होना भी चाहिए और इस भाव जगत को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि केवल बच्चे ही नहीं बड़े भी बच्चे बन गए हैं और शिक्षक भी बच्चे बन गए हैं और समाज में बचपन पुनः लौट आया है जीने के एक नए अंदाज के साथ क्या बात है डॉक्टर अजय शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बाल संसार इस कार्यक्रम में और आज हमने जैसे कि शुरुआत में ही बचपन की एक सुंदर जो है कविता के साथ शुरू किया और आपने उसका आनंद उठाया और मैं आशा करूँगा कि हमारे सभी पाठक श्रोता मित्र जो सुन रहे हैं उन्हें भी आनंद आया होगा तो चलिए अब इस अच्छी शुरुआत के साथ आज कार्यक्रम का ये जो हमारा बाल संसार है इस एपिसोड इस पूरे का क्रियाकल्प में आखिरी एपिसोड पर हम लोग हैं और मैं चाहूँगा कि ये आखिरी ना होते हुए यहाँ से एक नई शुरुआत आपकी जीवन की हो तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल संसार इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारा कर्मफल और उसका सिद्धांत क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे जैसे पिछले एपिसोड में आत्माबोध के बारे में आत्माबल के बारे में हमने बातें की थी तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर से हम अजय शुक्ला जी को आपको जोड़ना चाहूँगा मैं और कार्यक्रम का ये शुरुआत जो है एक पहले प्रश्न से होगा कर्म फल का सिद्धांत और इसके लाभ क्या है ये ज़रूर बताएं डॉक्टर अजय शुक्ला जी बहुत अच्छा प्रसंग है और बहुत अच्छा बाल जगत के प्रति निष्ठावान प्रवृत्ति है और उस प्रवृत्ति का ही परिणाम है कि हम लोग बातें करते करते उस पड़ाव की ओर पहुंच गए जिसे हम अंतिम शब्द इस्तेमाल करते हैं और मुझे लगता है कि भाई जी ने जो बाल जगत के भाव को आज आपके सामने मुख्य पटल पर रखा है निश्चित तौर पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये अंत नहीं बल्कि एक नवीन आरंभ है नवांकुर है नव स्फूर्ति से हम पुनः भर गए हैं और ऐसा लगता है कि एक नई दिशा की ओर हमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उपलब्धि पूर्ण तरीके से पहुंचना है केवल हमारे प्रयास कर्म क्षेत्र को लेकर जब होते हैं तो वहाँ हमें देखना होता है कि हमारा मन बुद्धि और संस्कार के बीच में क्या तालमेल है अगर मन बुद्धि और संस्कार हमारे अच्छे सामंजस्य में हैं तो निश्चित तौर पर जो कर्म है उसका फलित स्वरूप भी बहुत उच्च कोटि का होता है कई बार हमें लगता है कि जो गाइडलाइन है जो समझाइश है और तमाम वो बातें हैं जिसके प्रति हम अवेयर होना चाहते हैं लेकिन एक बात मन में कहीं ना कहीं घर कर जाती है कि सुनो सब की और करो मन की करो मन की से अर्थ है आत्मा की आवाज़ अंतकरण की आवाज़ अंतर ध्वनि जिसके लिए हमारा मन आत्मा ये सब तैयार होते हैं और जब आप किसी अच्छे कार्य को करते हैं तो आप देखेंगे जैसे शरीर के अंदर सात चक्र होते हैं मूलाधार है स्वादिष्ठान है मणिपुर है अनहद है विशुद्धि है आज्ञा है सहस्त्राब्दि है इस सातों चक्रों का अलाइनमेंट एक हो जाता है हम खुशी से भर उठते हैं हमारे रोम रोम से रोमांच उठता है हमें लगता है कि जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमारा मन बुद्धि और संस्कार के बीच में बेहतरीन तालमेल है और जो हमारा कर्म है जो हमारा व्यवहार है जिसे हम इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं भले ही हमारे पास में बहुत सारी सूचनाएँ हैं लेकिन हमारे मन ने उसको फिल्टर करके जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर किया है जिन अच्छाइयों को हमने उठाया है, Choose the best के सिद्धांत के प्रति हम गहरे भाव से भरे हुए हैं आस्था हमारी है तो ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि हमारी जो रियलाइजेशन पावर है वो बढ़ जाती है और वही रियलाइजेशन पावर हमको विजुलाइज कराती है वो सारे बेहतरीन स्वरूप जीवन के जहाँ हमें केवल और केवल आगे बढ़ते जाना है रुकना नहीं है हमारे सामने कोई बाधा दिखाई ही नहीं देती हम खुशी से भरे हुए आनंद से हम भाव विभोर हैं और ऐसी स्थिति में जब हम किसी कार्य को संपादित करते हैं उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं तो भले ही उसे कर्म प्रधान विश्व रचि राखा के एंगल से हम देख रहे हैं लेकिन हमारे मन में हमारे हृदय में हमारे मानस में वो सब कुछ पहले घट जाता है और उस घटे हुए को जब हम समेटते हैं जब संजोते हैं और केवल और केवल जब कर्म तक जाने का प्रयास करते हैं तो वही हमारा अंतःकरण निस्वार्थ कर्म के प्रति भाव से भर जाता है और वो देखता ही नहीं है कि इस कर्म के करने के बाद मुझे क्या मिलेगा बिना किसी अपेक्षा के निष्फल स्वरूप में और निष्काम होकर जब हम इस कर्म को संपादित करते हैं जीवन के तो वही कर्म हमारा उच्च कोटि का श्रेष्ठ शुभ और पवित्रता से भर जाता है और हमें बहुत खुशी होती है उस प्रतिफल को पाने के पूर्व ही हम आनंदित डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफी अच्छी बात आपने बताया आशा अच्छा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और बाल संसार में जुड़े सभी बच्चों को भी खुशी हो रहा आज हम लोग कर्म सिद्धांत के अनुसार शुभ कर्म करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है ये विषय था जिसके बारे में अभी अजय शुक्ला जी ने बताया हमें तो निश्चित तौर पे हमारे सुनो सबकी करो मन की ये बात है इसको ठीक से समझने की ज़रूरत है सुने सबकी करो मन की लेकिन आत्मा की बात वहाँ पर हो और उसमें ये देखें कि उसमें सबका कल्याण है एक बार स्वयं से, से पूछिए अगर उसमें सबका कल्याण है तो और सब उसको माने कल्याण भी हो और सब उसे माने भी वो चीज़ आपको पैरामीटर में देखना होगा तो शायद कभी कभी लगता है कि ये फिलासफिकल बातें हमारे आ, लाइफ में इतना आ, जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरत है अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते हो तो जैसे हैं वैसे है ना तो वहीं आगे बढ़ते हैं एक और सवाल डॉक्टर अजय शुक्ला जी से पूछना चाहूंगा निस्वार्थ और त्याग का आत्मिक बोध से क्या महत्व है क्या संबंध है वो बताएं बहुत अच्छी बात है जब जीवन में निस्वार्थता का समावेश हो जाता है तो वो आत्मिक बोध से ही प्रस्फुटित होकर हमारे तक पहुंचता है वही इंसान निस्वार्थता निस्वार्थतापूर्ण व्यवहार कर सकता है जिसके अंदर आत्मा का बोध हो आत्मा का बोध से अर्थ है कि सामान्य दशाओं में ये हमें सेल्फ रियलाइजेशन के तौर पर दिखाई देता है नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो हमारा मन निष्पाप हो जाता है हमारा मन करता है कि अगर मेरे से किसी को दुख है है है अगर अगर से तो तो सेकंड भी बीता तो आत्मा तुरंत आपको फीडबैक देगी कि अभी ये कर्म ठीक नहीं हुआ है और मौका मिलते ही बहुत सहजता के भाव से आप उनसे क्षमा मांग लेंगे उन्होंने कहा नहीं उन्होंने कोई दबाव नहीं दिया लेकिन आपका जो आत्मस्वरूप है वो कहीं ना कहीं जीवन के उस उद्देश्य से भरपूर है जहाँ आत्मजगत के प्रति आप सजगतापूर्ण दृष्टिकोण अपना रहे हो और यह सजगतापूर्ण दृष्टिकोण आपको क्या क्या आउटपुट देगा ये आपको एवरी टाइम सकारात्मक रखेगा ये आपको इस बात के लिए अधिक मोटिवेट करेगा कि आप अपनी उपयोगिता समाज में सिद्ध करो जब हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो कई बार वो कहते हैं प्लीज़ आप एक काम करो कि आप अपनी वर्किंग कैपेसिटी को इतना अच्छा बढ़ाओ कि आप उपयोगी बन सको तो यू हैव टू प्रूव योर यूटिलिटी जब समाज में हम अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं तो आप उस कार्य के तमाम गुणवत्तापूर्वक परिणाम के साथ में होते हैं और वो समाज आपको एवरी टाइम रिकमेंड करता है वो कहता है कि फला व्यक्ति को फला इंसान को फला बच्चे को बुलाओ उस बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटिबिलिटी का गुण है मुझे याद है कि महाविद्यालय में हमारे कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर जो एच थे उन्होंने बाजार में भीड़ के बीच में जब मैंने उनको चरण स्पर्श किए तो उन्होंने मेरे सिर पर आशीर्वाद देते हुए कहा और उनके बैग में एक पेपर था उन्होंने कहा कि कल मैं नहीं आऊँगा और आप ये पेपर प्रिंसिपल साहब को सबमिट कर देना उनके साथ एक मित्र भी थे उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी कि इस भीड़ में आप ये इम्पॉर्टेंट पेपर दे रहे हैं कि आपको इस बच्चे के ऊपर विश्वास है कि कल ये समय से इसको पुटअप कर देंगे तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे के अंदर ईमानदारी का गुण है और ओबीडियंस टू ऑर्डर ये आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता में बिलीव करता है और ये बच्चा जो मैंने इसको आदेश दिया है कल सबसे पहले महाविद्यालय पहुंचने के बाद में प्रिंसिपल साहब को ये पेपर सबसे पहले सबमिट कर देगा ये विश्वास के साथ में इनको दे रहा हूँ जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जैसे कि मेरे अंदर एक पंख लग गए हैं और मैं जैसे लग रहा था कि कब रात बीते और सुबह जाके महाविद्यालय में प्राचार्य महोदय जी के सामने मैं प्रोफेसर साहब के उस पेपर को जो अति इम्पॉर्टेंट है सबमिट कर सकूं और उनकी बात को कम्युनिकेट कर सकूं कुल मिला ये छोटा सा उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि जीवन जब मूल्यवान होता है बोध से भरा होता है हमारी चेतना में एक नया स्मरण एक नया आनंद और चेतना चैतन्यता से युक्त होती है जी तो सब रहे हैं लेकिन जो जी भर के जी रहे हैं ना उनके अंदर चेतना में चैतन्यता है और चैतन्यता इस बात का प्रमाण है कि वह इस सृष्टि पर जीवंतता के साथ में आनंद बिखेरते हुए जीते हैं और जीवन को एक नए परिदृश्य और नए परिवेश में अंकित करने के लिए सदा ही आतुर रहते हैं उत्साहित रहते हैं उमंग से भरे हुए रहते हैं जी जी जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि कैसे आप जो है निस्वार्थता और त्याग ये दोनों का जो है एक बैलेंस है और जहां पर ये दोनों चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं तो आत्मा का बोध होना बहुत आसान हो जाता है तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए बाल संसार इस कार्यक्रम में सुनते रहो मुस्कर रहो रुक जाना नहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साय बाहर के रुक जाना नहीं तू तो कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के और राही और राही नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना और मुझे लगता है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के ये गीत जो है हमें हमेशा मोटिवेट करता है प्रेरणा देता है कि हमें जीवन में चलते रहना इसीलिए किसी ने कहा है चलना जीवन का नाम है रुकना मौत की निशानी <laughs> तो रुकना नहीं हमें चलते रहना है और इस बीच में जो चीज़ें हमारे बीच में आती है हम उसे संघर्ष या मुश्किलों का नाम देते हैं लेकिन वो सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं. लर्निंग से हमारे तो सीखें आगे बढ़े सीखें आगे बढ़े और एक दिन ऐसा होगा कि आपकी लर्निंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि हर मुश्किल के साथ आपकी मुस्कान डबल होगी क्यों क्योंकि आपने पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जिस तरह से गणित में अगर एक आपने सम आपके पास आ गया एक जो क्वेश्चन है आपके पास मैथमेटिक्स का अगर किसी ने दिया है तो आप बहुत कोशिश करते हो नहीं हो पाता लेकिन कोई एक्सपर्ट आपके साथ मिलकर उस प्रॉब्लम को उस मैथमेटिक्स को एक फार्मूला के साथ आपको बताते हुए उस चीज़ को आसान कर देते हैं या उसको रिजॉल्व कर लेता है तो आपको एक तो समझ में आ जाता है प्लस आपको फार्मूला का मैथमेटिक्स आपको समझ में आ जाता है और फिर इस तरह के कितने भी सवाल आपके पास आते हैं तो आपके पास एक फार्मूला है जिसको यूज़ करके आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र करते हैं तो अब देखिए अगर ये चीज़ें आपको जैसे जैसे वो प्रॉब्लम्स आपके पास मैथमेटिक्स के सवाल आते जाते हैं तो आपको खुशी होती है करने में आपको खुशी होती है ना आप सोचते हैं कि इसमें थोड़ा और ट्विस्ट वाला कुछ आ जाए तो मैं और थोड़ा सा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके इसको यूज़ करूँ और उसमें सफलता हासिल करूँ तो यहाँ अब तनाव या टेंशन नहीं है आपकी जिज्ञासा प्रवृत्ति बढ़ रही है आपका मनोस्थिति अच्छा हो रहा है आपको खुशी हो रहा है करने में है ना तो वैसे ही हमारे पास जब प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे हम आत्मिक भाव से उसको ठीक करने लगेंगे तो आप देखिए कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आएगा तो आपकी खुशी का पैरामीटर बढ़ेगा ये बहुत ही सूक्ष्म बात है थोड़ा सा आप मेरी नजरिया से अगर आप देखेंगे शायद उस परिप्रेक्ष्य को आप समझ पाएंगे के जीवन में तनाव भी आपको खुशी दे <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं इस क्रम में फिर से डॉक्टर अजय शुक्ला जी को जोड़ना चाहूँगा कर्म सिद्धांत की बात हम लोग कर रहे हैं तो शुभ कर्मों के माध्यम से करुणा और प्रेम की भावना को कैसे विकसित किया जा सकता है इस पर थोड़ी बातें बताएं जीवन के इस पवित्र परिप्रेक्ष्य में जब हम जीवन को जीने का प्रयास करते हैं तो श्रेष्ठता के प्रति तो हम बचपन से आसक्त रहते हैं हमें लगता है कि जीवन जो है वो केवल गुड बेटर बेस्ट और एक्सलेंट तक नहीं बल्कि ग्रेटनेस तक है महानता तक भी हम जाते हैं और उस महानता के क्रम में स्वयं को ऊँचाई पर रखने के लिए एवरी टाइम अपने परफॉर्मेंस की रेटिंग करते हैं परफॉर्मेंस से रेटिंग का यहां अर्थ यह है कि जब आप श्रेष्ठ शुभ और पवित्र कर्म करते हैं तो आप देखेंगे कि उसका मूल्यांकन आपके अंतकरण में एवरी टाइम होता रहता है उदाहरण के लिए किसी भी कर्म को आपने किया एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे आपने अपने मित्र की किताब देकर हेल्प की और उस हेल्प को करने के बदले में कोई आपके मन में स्वार्थ नहीं है बल्कि एक अच्छी मुस्कुराहट को आपने प्राप्त किया ऐसी स्थिति में जो हेल्पिंग नेचर है हमारा जो स्वभाव है मदद करने का वो धीरे धीरे विकसित होता जाता है और आज दिखने में एक छोटी सी मदद आपने किया है लेकिन जो मदद का जो गुण है वो आपको जीवन के उत्तरार्ध में उस मुकाम तक तो पहुँच जाता है जहाँ भारतीय संस्कृति हमें एक बहुत बड़ा आयाम देती है और वो कहती है कि सेवा अस्माकं धर्मः अर्थात सेवा अर्थात किसी की मदद करना उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना उसे आनंद देना उसे विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी जाके उसे चेतना को जगाना ये सारे कार्य इस बात का पोषक हैं कि आपके अंदर सेवा भाव भरा हुआ है लेकिन ये श्रेष्ठ शुभ और पवित्र कार्य का जो संपादन है इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा लॉजिक अर्थात आत्मा का समान काम करता है उस समान को हम बोलते हैं आत्मज्ञान ज्ञान तो आपको सब चीज़ों का है लेकिन जब ये पता चल जाता है कि मैं कौन हूं? मैं, हूं? तो कि मैं कौन इस धरती पर क्यों आया और किस लिए मुझे उसका कुछ समाधान है और वो समाधान कैसे मिलेगा जब आपके शुभ और श्रेष्ठ कर्म को आप निरंतर करेंगे इसे करेंगे कैसे तो आप आत्मज्ञान से सुख से शांति से आनंद से प्रेम से इसको संपादित करेंगे और वो आत्मशक्ति के द्वारा आप आगे बढ़ते जाएंगे जब ये बढ़ते जाएंगे ये आपके मन में भाव आ गया और अब लग रहा है कि मैं बढ़ रहा हूँ आगे तो वहाँ उस समय आत्मा का स्वभाव आपकी मदद करेगा कि ये जो श्रेष्ठ शुभ और पवित्र कार्य है आपने अपनी आत्मा से इसको बोध किया है और इस बोध को आप आप बनाए रखना और बनाए रखने में अपने स्वभाव के अनुसार चलना क्या हमारा स्वभाव है हमारा स्वभाव है नियम और संयम पर चलना जब और तब करना ध्यान और धारणा स्वाध्याय और सत्य का परीक्षण करना सत्य का शोधन करना और जब सत्य का शोधन कर लेंगे तो प्रेम भी अगर हम एक दूसरे से कर रहे हैं तो उसमें भी अहिंसावादी भाव हमारे अंदर रहेगा और धीरे धीरे आत्मजगत ऊंचाई की ओर बढ़ता जाएगा और आप देखेंगे कि आप राजयोग अर्थात आत्मचिंतन के द्वारा परमात्मा की स्मृति से स्वयं को शक्तिशाली बनाते जाएंगे और वहाँ जो आपकी एकाग्रता होगी वो मौन से संपादित होगी मौन से संचालित होगी और वो मौन आपको समा आज में मुखर और प्रखर करेगा उस दृष्टि से क्योंकि आपने अपने जीवन में श्रेष्ठ शुभ और पवित्र कार्यों के प्रति निष्ठा बना के रखी है आस्था बना के रखी है और ज्ञान के प्रति आपका जो भाव जगत है वो इस रूप में दुनिया जानती है कि श्रद्धावान लबती ज्ञानम आपने श्रद्धा के साथ में ज्ञान को अर्जित किया है और यह ज्ञानार्जन की प्रक्रिया आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में उसी प्रकार आपको ऊंचा उठाएगी जैसा हमने पढ़ा है अपने जीवन में कि विद्या ददाते विनयम विनयाद आते पात्रताम पात्रत्वाद धन मापनौती धनाद धर्म तथा सुखम जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि कैसे हम लोग अपने जीवन में जो है शुभ कर्मों का माध्यम करुणा और प्रेम को बना सकते हैं इसके लिए बड़ा एग्जाम्पल दे आपने बताया और जाते जाते मैं चाहूँगा एक संदेश के रूप में जैसे आत्मशुद्धि और आत्मबोध इन दोनों का क्या योगदान है और इसे प्राप्त करने के लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप जी आत्मशुद्धि और आत्मबोध के रूप में जो चिंतन मानव जाति करती है उसमें कहीं ना कहीं सर्व मानवता को जोड़ने का शुभ संकल्प होता है और वह जो जीवन का सुभांग है वो हमारे मनोयोग को अत्यधिक पवित्र बनाता है और मनोयोग से जब हम संसार में जुड़ जाते हैं तो जुड़ने और जुड़ने के क्रम में हम एक बात समाज के सामने स्वीकार भी करते हैं उसे देखते भी हैं कि कहीं न कहीं सर्वधर्म संभाव के प्रति हम आस्थावान रहें बहुजन हिताय बहुजन सुखाए हम कर्म को अभिमुखित करने के लिए उस ओर बढ़ने के लिए गतिशील रहें और हमारे मन में सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्य दुख भाग भवित यह उच्च कोटि का भाव बना रहे कुल मिला वसुधैव कुटुंबकम के प्रति हम आस्थावान रहें और यही हमारी आस्था हमारे निज जीवन में उत्तरोत्तर गुणात्मक रूप से अभिवृद्धि को प्राप्त होगी ऐसी मेरी शुभ भावना है मंगल कामना है कल्याणकारी स्वरूप में आप तक आत्मजगत से सदा ही हम किसी न किसी रूप में बने रहेंगे और यह सिलसिला हमारा निरंतर आत्मचिंतन के माध्यम से जारी रहेगा जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया आत्मबोध और आत्मकल्याण आत्मशुद्धि के बारे में तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं यही कहना चाहूँगा आज हम लोग इस अंतिम पड़ाव में है तो एक और कविता के साथ मैं आपको जोड़ना चाहूँगा धीरे धीरे चल मेरे आत्मन जहाँ पर आत्मा की बात हो रही थी तो आत्मा का जो सूक्ष्म यात्रा है वो चल रहा है तो यहाँ पर अपनी आत्मा से ही हम बात कर रहे हैं धीरे धीरे चल मेरे आत्मन मन बुद्धि के इस अलौकिक सफ़र में चलते चलते थक मत जाना प्रभु प्रेम की मस्त हवाओं में इस अनोखी अंधेखी रूहानी राहों में धीरे धीरे चल मेरे आत्मन जब कभी धीरज दगमगा जाए तो प्रभु प्रेम का सहारा होता है कदम चाहे लड़कड़ आए मन का विश्वास तेज हो जाए संग प्रभु के चलने का आनंद और बढ़ता जाए जब तक है दम रगों में चलते चलो प्रभु प्रेम की मस्त हवाओं में इस अनोखी अंधेखी रूहानी राहों में धीरे धीरे चल मेरे आत्मन है माया के चाल और जाल बहुत इस रास्ते में रुकावटें कोई न कोई अंधे की आती ही रहती पर रुकना नहीं डरना नहीं बस चलते जाना एक विश्वासी कदम आपका मिले हजार कदम प्रभु के प्रभु प्रेम के बस्त हवाओं में इस अनोखी अंधेखी रूहानी राहों में धीरे धीरे चल मेरे आत्मन धीरे धीरे चल मेरे आत्मन बहुत शानदार बहुत खूब और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जीवन का जो आत्मबोध है वह आप तक अनुकरण और अनुसरण की प्रक्रिया में अवश्य ही गतिशील रहेगा और निश्चित तौर से भारतीय संस्कृति का यह बोधगम्य स्वरूप चरेवेति, चरेवेति चरे, वेती, चरे वेती हमारे जीवन को एक नई दिशा और उमंग से भर देगा इसी आशा और विश्वास के साथ अनेकानेक शुभकामनाएँ और बाल संसार के इस महानतम उच्च कोटि के आयाम तक पहुंचाने में परम आदरणीय भाई जी की भूमिका को पुनः हृदय से मन से आत्मा से नमन करता हूं प्रणाम करता हूं ओम शांति भाई जी ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए मित्रों आज के इस बाल संसार कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए आयाम के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें और आत्मचिंतन को अपने जीवन में हमेशा जागरूक रखें इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणीसा जय हिंद जय भारत ओम शांति हसी की फुहार खुशी का गान पेड़ों पर झूले पतंगों की दूर, कच्ची कल्पना का अंगोल भंडार कभी राजा कभी रानी का खेर कभी रित का घर कभी कोने में सीखने के ललक सवालों के जड़ी बाल संसार है प्यारा सदा घर कभी कोने में, में सीखने के ललक सवालों की छड़ी बार संसार है प्यारा सदा खिलता